श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग सप्तश अध्याय जन्मभूमि दर्शन भैरवी ब्राह्मणी तथा हृदय के साथ श्री राम कृष्ण देव का कामार पुकुर गमन लगभग छह महीने तक कष्ट पाने के पश्चात अंत में श्री राम कृष्ण देव का शरीर रोग मुक्त हुआ तथा उनका मन भावमुख हो द्वैता द्वैत भूमि में रहने को प्रायः अभ्यस्त हो गया फिर भी उनका शरीर तब तक पहले की भांति स्वस्थ तथा सबल नहीं हो पाया अथवा वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल नमकीन हो जाने से पीने योग्य विशुद्ध जल के अभाव से पुनः उनको पेट की बीमारी हो सकती है ऐसा सोचकर मथुरबाबू आदि सभी ने यह निश्चय किया कि कुछ दिन के लिए उनका कामार पुकर जाना श्रेयस्कर होगा यह बात संभवतः सन अठारह की है मथुर बाबू के सहधर्मिणी भक्तिमती जगदम्बा दासी को यह विदित था कि श्री रामकृष्ण देव की पुकुर की घरेलू स्थिति शिवजी के संसार की तरह चिर अभाव युक्त है अतः वहां जाकर बाबा को जिससे किसी वस्तु के लिए कष्ट न उठाना पड़े तदर्थ वे आवश्यकीय समस्त वस्तुओं को एकत्रित कर उनके सांस देने की उपयुक्त व्यवस्था करने लगी तदनंतर शुभ मुहूर्त के आने पर श्री रामकृष्ण देव कांमार पुकुर के लिए रवाना हुए हृदय तथा भैरवी ब्राह्मणी भी उनके साथ गई किंतु उनकी वृद्धा वृद्धाजन्य ने गंगा तट पर निवास करने का जो संकल्प किया था उसमें अटल रहकर वे दक्षिणेश्वर में ही रहीं इधर लगभग आठ वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव कांमार पुकुर नहीं गए थे अतः उनको देखने के निमित्त उनके आत्मीयजनों का उत्कंठित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कभी स्त्रीवेश धारण कर वे हरी हरी रट रहे हैं कभी सन्यासी बन गए हैं और कभी अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं उनके संबंध में इस प्रकार की विभिन्न बातें बीच बीच में उन लोगों के कान में पहुंचती थी अतः जनों का उत्सुक होना स्वाभाविक था किंतु जब श्री रामकृष्ण देव उनके समीप पहुँचे तो उनका सारा संदेह दूर हो गया उन्होंने देखा कि वे पहले जैसे थे वैसे ही अब भी हैं उनकी वह सरलता प्रेमपूर्ण पूर्ण हास्य परिहास कठोर सत्यनिष्ठा धर्मपरायणता हरिनाम में मत होकर आत्म विफल होना ये सब कुछ पहले की तरह उनमें पूर्णतया विद्यमान है हाँ उनमें केवल इतना अवश्य हो गया है कि किसी अदृष्टपूर्व अनिर्वचनीय दिव्य आवेश से उनका शरीर तथा मन ऐसा समुद्भाषित हो गया है कि सहसा उनके सम्मुख उपस्थित होने तथा वे जब तक स्वयं वार्तालाप प्रारंभ न करें तब तक उनके साथ तुक्ष सांसारिक विषयों की आलोचना करने में उन लोगों को महान संकोच प्रतीत होने लगा इसके अतिरिक्त उन्हें और एक विषय का भी विशेष रूप से अनुभव हुआ उन लोगों ने यह अनुभव किया कि उनके समीप रहने पर सारी सांसारिक चिंताएँ न जाने कहाँ दूर होकर उनके हृदय में एक निश्चल आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है तथा श्री राम कृष्ण देव से अलग होते ही पुनः उनके समीप उपस्थित होने के लिए एक अज्ञात आकर्षण के द्वारा प्रबल रूप से वे आकृष्ट रहते हैं अस्तु बहुत दिनों के बाद उनके आने से उस अभावयुक्त परिवार में आनंद की सीमा न रही महिलाओं के निर्देशानुसार सुखवर्धन में के निमित्त नववधु को लाने के लिए श्री रामकृष्ण देव की ससुराल जयराम भाटी में आदमी भेजा गया इस बात को जानकर श्री रामकृष्ण देव ने उस संबंध में अपनी न कोई विशेष सम्मति दी और न आपत्ति ही की विवाह के बाद नववधु को केवल एक बार पतिदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था क्योंकि वधु की आयु जब सात वर्ष की थी उस समय कुल की रीति के अनुसार श्री रामकृष्ण देव को एक दिन जयराम बाटी जाना पड़ा था किंतु उस समय वे नितांत बालिका थी अतः उस घटना के संबंध में उन्हें इतना स्मरण था कि जिस दिन हृदय के साथ श्री रामकृष्ण देव उनके नैहर पहुंचे थे उस दिन मकान के किसी एकांत स्थान में भी छिपकर कर रहना उनके लिए संभव न हो सका था कहीं से अनेक कमल के फूल लाकर हृदय ने उनको ढूंढ निकाला एवं लज्जा तथा तो भय से उनके नितान्त संकुचित होने पर भी उसने उनके पाद पद्मों की पूजा की थी उस घटना के प्राय छह वर्ष बाद जब उनकी आयु तेरह वर्ष की थी उस समय सर्वप्रथम उनको कामार पुकुर लाया गया था एवं वे एक महीने तक वहाँ रही थी किंतु तब श्री राम कृष्णदेव तथा तो उनके जननी दक्षिणेश्वर में रहने के कारण उन दोनों के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था उनके प्राय छह महीने पश्चात पुनः ससुराल आकर डेढ़ महीने तक वहां रहने पर भी पूर्वोक्त कारण से उनमें से किसी के साथ उनकी भेंट नहीं हो पाई थी वहां से उनके नय लौटने के चार महीने बाद ही पुनः यह समाचार पहुंचा कि श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ है उनको कामार पुकुर जाना है उसके छह सात महीने पहले उन्होंने चतुर वर्ष में पदार्पण किया था अतः यह कहा जा सकता है कि विवाह के बाद यही उनके लिए प्रथम प्र, था। अब की बार कामार में कामाराम कृष्ण देव ने छह सात महीने तक निवास किया था उनके बचपन के मित्रगण तथा गांव के परिचित स्त्री पुरुष आदि सभी लोग पहले की भांति उनसे मिलकर उनके सुख संपादन के लिए लालाई थे। देव भी बहुत दिनों के के बाद उन्हें देखकर आनंदित हुए। समय तक कठोर परिश्रम करने उपरांत अवसर मिलने पर मननशील, बुद्धिमान लोग जिस प्रकार बालक, बालिकाओं के लक्ष्यहीन निरर्थक खेल कूद आदि में सम्मिलित हो आनंदानुभव किया करते हैं कामार पुकुर के स्त्री पुरुष आदि सभी के साधारण सांसारिक जीवन के साथ सम्मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव को भी उस समय ठीक वैसा ही आनंद प्राप्त हुआ था फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस जीवन की नस्वरता का अनुभव कर जिससे वे लोग संसार में रहते हुए भी क्रमशः संयत होने तथा सभी विषयों में ईश्वर पर निर्भरशील बनने की शिक्षा प्राप्त कर सके इस ओर उनका सर्वदा विशेष ध्यान था खेल कूद हास परियास के माध्यम से वे जिस तरह हमें निरंतर उन विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे तदनुसार हम पूर्वोक्त बात का अनुमान कर सकते हैं